कठ रुद्रोपनिषद या वृत्ता परंप्रा ना तो तद्रह्मानंदम्द्व दर्गुण सत्यनम विदिवा स्वात्मेण नीति कुत जस्तु भी जाना स्वगुरोपेशधुकम सदा न ती प्रभो सप्यताप कर उपेम विभाग इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने में ये समस्त इंद्रिया समर्थ नहीं हैं जो पुरुष उस द्वंदातीत निर्गुण सत्य स्वरूप और विज्ञान घन ब्रह्मानंद को यह मेरा ही स्वरूप है ऐसा जान लेता है उसे कहीं पर भी भय नहीं व्याप्त होता इस तरह से जो भी जितेंद्रिय मनुष्य अपने गुरु के उपदेश द्वारा आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है वह असत्य असत्य कर्मों के द्वारा कभी भी संतप्त नहीं होता विषय तापक है और चित्त ताप्य है चित्त एवं उसके विषयों से यह संपूर्ण विश्व विभाषित हो रहा है पदार्थ विज्ञान ने पदार्थ के स्पंदनों के अनुभव करने वाले माध्यम सेंसर्स से खोजे हैं भाव स्पंदनों का अनुभव करने वाला माध्यम सेंसर्स चित्त है विषय भोगों द्वारा स्पंदन उत्पन्न करने तथा चित्र द्वारा उनका अनुभव किए जाने की क्षमताओं का संयोग ही भाषित होने वाले विश्व का मूल कारण है अन्यथा कुछ नहीं है जैसे पदार्थ द्वारा प्रकाश का परावर्तन तथा आँख द्वारा उसका अनुभव करने की क्षमता के सहयोग से हर दृश्य रूप बनता है प्रत्यगात्मत आभा वेदांत शुद्धमीशर चैतन्यम जीव चैतन्यमेंव प्रमा च प्रमा चमेय चलं तथा यही सब्तविधम प्रोक्त भिज्य व्यवहारत मोपाधि निर्मुत शुद्धमीत मधस्तो जीव विद्यावस्था विद्या विद्या विद्या अंतक संबंध प्रमाते तथा तद्वृत्ति सम्बंधा प्रमाण मथ्यते अज्ञात अभी चैतन्यम प्रमेये तथा ज्ञातम चैतन्यम फल मिथ्याभिधीये वेदांत शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वह प्रत्येक आत्मा के रूप में है सात तरह के जिन तत्वों का वर्णन किया गया है वे ब्रह्म ईश्वर जीव प्रमाता प्रमाण प्रमेय और फल है इसमें व्यवहारिक दृष्टि से भेद माना गया है पर ब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह माया के द्वारा निर्मित उपाधियों से सदा सर्वदा मुक्त रहता है माया रूप होने से वह ईश्वर है एवं अविद्या अर्थात अज्ञान के वश में होने के कारण वह जीव हो जाता है उसका अंतःकरण से संबंध होने से वही प्रमाता अर्थात ज्ञाता कहा जाता है उसके चित्त द्वारा अनुभूति के संबंध से वह प्रमाण संज्ञा को प्राप्त होता है वह चैतन्य युक्त ब्रह्म जब तक खोजा जाता है तब तक भ्रमे है और वही जब ज्ञात हो जाता है तब फल संज्ञक खो जाता है सर्वोपाधि निर्मु स्वात्म भाव एवं जो वेद तत्व ब्रह्म पूजा कल्पते सर्वेदात सिद्धांत सारम बद्मी स्वयं मृत स्वयं भूत इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने आप को मैं सब उपाधियों से मुक्त हूँ ऐसा मानकर मुक्तावस्था का सदा चिंतन करे इस प्रकार जो तत्वतः जानता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में सदा ही समर्थ होता है मैंने वेदांत के सर्व सिद्धांतों का साथ यथार्थ रूप में कहा है अपने कर्मों से जीव स्वयं भी उत्पन्न होता है स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होता है और स्वयं भी अवशिष्ट रूप में बचा रहता है यह सब आत्मा का ही खेल है आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है यही इस उपनिषद का रहस्य है ओम सहनावतु सह नौ करेजस्वी नमस्तुही ओ शांति शांति शाति हरि ओद्रोपनिषद्माता